देवी भागवत बारहवा स्क द्वीप का वर्णन राजन अब इस चिंतामणिगृह का परिमाण सुनो यह अति विशाल भवन हजार योजन लंबा चौड़ा कहा जाता है इसके उत्तर भाग में बहुत से सुदीर्घ प्राकार हैं पूर्व प्राकार से उत्तर प्राकार क्रमशः दुगने परिमाण वाले हैं ऐसा कहा जाता है भगवती का यह मणिद्वीप भूमि पर न रह अंतरिक्ष लोक में सुशोभित है न तो प्रलय काल में इसका नाश होता है और न नृष्टि के समय में इसकी उत्पत्ति किंतु कार्यवश पट की भांति निरंतर इसमें संकोच एवं विकास होता रहता है। वहां जितने हैं उन सब की शोभा उस चिंतामणिगृह की अवधि से अपेक्षा है वही भव्य भवन भगवती महामाया के विराजने का स्थान कहा गया है राजन जो जो प्रत्येक ब्रह्मांडवर्तीक है तथा देवलोक नागलोक एवं मनुष्यलोक आदि अन्य लोकों में जो श्रीदेवी के भक्त हैं वे सभी यहीं आते हैं जो देवी के क्षेत्र में रहकर उनकी उपासना में तत्पर रहते हुए प्राण त्यागते हैं वे सब वहीं जाते हैं जहां देवी महोत्सव विरासती हैं वहां घृत कुल्या दुग्ध कुल्या दधि कुल्या मधुश्रवा अमृतवा द्राक्षारहा जम्बू सह वहा तथा आमरो क्षुरहा आदि हजारों श्रेष्ठ नदियां प्रवाहित होती हैं वहां मनोरथ रूपी फल वाले बहुत से वृक्ष बावलियाँ तथा कूप भी हैं वे सभी यथेष्ट पान करने योग्य फल आदि प्रदान करते हैं उनमें किंचित मात्र भी कमी नहीं है मड़ी द्वीप में रोग से किसी का शरीर छीण नहीं होता है कभी भी बुढ़ापा अपना प्रभाव नहीं डाल सकता वह दिव्य स्थान चिंता माश्चर्य काम और क्रोध से रहित है वहां रहने वाले सभी युवा युवावस्था से संपन्न श्रीयुक्त स्त्रीयुक्त और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी बने रहते हैं वहां स्थित होकर भगवती श्री की उपासना करने वाले व्यक्तियों में कितने सालों की मुक्ति और कितने सामिप्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं बहुत से सारूप्य मुक्ति के भागी बन गए तथा कुछ श्रेष्ठ प्राणी शास्त्रता को प्राप्त हुए हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले जो जो देवता हैं, उनके बहुत से समाज मड़ी द्वीप में रहकर भगवती जगदीश्वरी की उपासना करते हैं सात करोड़ महामंत्र होकर भगवती की आराधना में तत्पर हैं, में स्थित देवी शिवा कारण ब्रह्म स्वरूपा है उन्होंने माया में सबल विग्रह धारण कर रखा है संपूर्ण महाविद्याएं सदा उनकी सेवा में संलग्न रहती है राजन इस प्रकार मैंने मणिद्वीप की अतिशय महिमा बदला दी करोड़ों सूर्य चंद्रमा अग्नि और विद्युत इस मणिद्वीप की प्रभा के कोट्यांश की भी तुलना करने में असमर्थ है इस पूरी में कहीं मूंगे के समान प्रकाश फैलता है और कुछ भाग मरकत मणि की छवि धारण किए हुए हैं कहीं बिजली और सूर्य सदैश चमक है एवं कहीं जान पड़ता है मानो मध्यान्हिक प्रचंड सूर्य तप रहे हो। कहीं तो करोड़ों बिजलियों के धारण करने वाली दिव्य कांति है कहीं सिंदूर और मणि के समान छवि होती है कुछ दिशाओं का भाग कांति में दावा नल तथा हुए के समान है कहीं जान पड़ता है कि चंद्रकांत मणि तथा सूर्य कांत मणि पत्थर से यह बना है इस बुरी का शिखर रत्न में है प्राकार और गोपुर रत्न से निर्मित है रत्नों एवं वृक्षों पत्तरों और फूलों से यह भली भांति सुसज्जित है इस प्रकाशमान पुरी में दिव्य मोर सदा नाचते तथा कबूतर शब्द करते रहते हैं कोकिलों की काकली और शुग्गों की मीठी वाणी इस पुरी को मुखरित किए रहते हैं सुरम्य एवं रमणीय जल वाले लाखों सरोवरों से यह आवृत है मणिद्वीप का मध्य भाग खिले हुए रत्न कमलों से अनुपम शोभा पाता है इसके चारों ओर की उत्तम गंधों से सदा सुवासित रहती है मंद से प्रवाहित होकर वायु को धीरे-धीरे स्पंदित कर रहा है। चिंतामणि के समूहों की ज्योति से आकाश जगमगा जगम सर्वृत्त बिखरे हुए रत्नों की प्रभा से सारी दिशाएं अग्नि की भांति चमक रही हैं। वृक्षों की मधुर सुगंधों से युक्त सुखदायक पवन सदा पूर्ण पूर्व पूर्ण रूप से प्रवाहित है राजन दस हजार जोजन तक चमकने वाला मणिद्वीप धूप से परम सुधूपित है दर्पण युक्त इस मणिद्वीप की दिशाएं रत्न में छिद्रो की धारण करके सबके मन को मुक्त कर रहे हैं राजन संपूर्ण ऐश्वर्यों श्रृंगारों सर्वज्ञताओं तेजों पराक्रमों उत्तम गुणों और दयाओं की इस मणिद्वीप में ही समाप्ति हो जाती है राजा के आनंद से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने आनंद है वे सब इस पुरी में ही विद्यमान है राजन तुम्हारे सामने इस मणिद्वीप की महिमा का वर्णन कर दिया महादेवी का यह परम धाम संपूर्ण लोकों से सम्पूर्ण अच्छा श्रेष्ठ है इस मणिद्वीप के स्मरण मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं यदि मरण समय में मणिद्वीप का स्मरण हो जाए तो प्राणी वही जाता है आठवें अध्याय से आरम्भ करके यहाँ तक के विषय को अध्याय पंचक कहते हैं सावधान होकर नृत्य इसका पाठ करने वाला प्राणी भूत प्रेत और पिशाच आदि की बाधा से मुक्त हो जाता है नवीन गृह बनवाने व अपना अथवा वास्तु देवता की पूजा के अवसर पर यत्नपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए इससे वहां कल्याण होता है